हाँ महाराज ऐसा करो आप लेके तेल सिंदूर हूं बहरू थर पाओ ऊ हिंदू को देव धजा पे फरकाओ फड़काओ बहरू नीम पे सुमरो अपनो देव अभी सिपाही भेज के मैं भी बुलवा लूंगा मे ऐसा काम करो उस डाड़ा के नीचे की चौंतरा बनाओ चौंतरा बना के एक बहरू थर पाओ तेल सिंदूर गिरो उसकी धारणा करन लग जाओ ताकि तुम्हें भी करामात हो जा के साथ बहत और मैं जो कुछ सोच रखिए मैं उसके पास सोचूंगा ये सब बहुत अच्छा हाँ साहब हट्टी माली नाजम को ऑर्डर सुन के कहा ना तो है हर को तमाम माली मुहल्ला कोई इकट्ठा करता है ओ भाइयों नाजम साहब का हुक्म है चौंतरा बढ़ा के बहरू थर पाओ तेल सिंदूर गिर के धावन कर लग जाओ ताकि करामात हो जाए उन्हें कैसा बहुत अब साहब माड़ी मोहल्ला में ऑर्डर हो जाओ और अब माली मोहल्ला में घरपति कढ़ाई हुई अब साफ गुड़ की केल की और इनकी बिक्री हुई और अब साफ गाजा सुरबाज़ा, बाजा सुर आब इन साफ बहरू थर पाई कहा नीम दीनी धार चढ़ा तर करी कढ़ाई बहरू थर पो नीम धजा या पेत फरकाई बेरू नीम पे लेकर तेल सिंदूर मारे हरबो भरोसू करामात है दूर अब उतरे के नाजम ने बिना बात को एक पेंट बताओ नहीं कोई पत्थरन में करामात रहेगा ऐ पर उसकी ढावना करने लग नाजम साहब ने क्या चुष ढूंढो क्या जादना ही तो कतल की रात और जादना ही हो बुनटोली को मेड़ो तो नाजम साहब ने दिल में सोचे कि आपके ये बूटोली का मेला मौकूफ होना चाहिए बूंटोली का मेला नहीं भरना चाहिए ऐसा ना हो कदी मे और मेला में इकट्ठा हो जाऊ और वहां से इनका सलाह मसौरा बन जावे और ये वहां से बूटोली से हल्ला कर दिया हरसणा को तो डाला कर जा नहीं अब कि साल ये बूटोली का मेला मोहू फरना चाहिए आपके नहीं भरना चाहिए और अब यानी के लिए सिपाही भेजा ने नजर साहब ने तो गांव के लिए एक एक लंबरदार एक एक मुखिया आदमी तो गाँव गले से बोलो आर उनके मारे तहसील भर गज़। उन्हें बच्चा? अच्छा गई आगे तमाम एरिया के जम्बरदार अरब मे हाँ के जी आगे अच्छा तो मेरी एक बात सुनो नाजम तू दादर साहब बोला कहो कौन सरकार क्या बात जब ही के भाई दिया सिपाही भेज मे छाया निजामत में गुलाम चढ़का जब करवाया मेड़ो देखण जो कोई बूटो लीकू जाएगा वालू मैं अभीषण भेद देगा मुचड़ कान का पान सटेगो और बाकी में कहे अगर जे मैंने ये सुन ली के बारह बरस से ऊपर ऊपर फला गांव से बूटोली का मेला देखने के लिए गया है तो वही देख लेना वहां का लंबरदार उस गांव का और वहां के एक मुख्य आदमी बेब्यान छह महीना जेल बंद कर दूंगा और 500 पर जुर्माना कर देना होगा सोच लेना तमाम जो लोग बाघ इकट्ठा हो जाए गला सब अपने गठा दस्तक करके आ जाए मुचड़का सब ना जाएगा ना जाएगा मगर मेड़ो को बड़ो दुनिया कदमाने और अब बूटोली का मेड़ा को दुनिया तो जो और भर के दुनिया इकट्ठी हुए करे है वासु सवाई डोढ़ी दुगुनी दुनिया भीड़ी होई मेड़ा इतनी तादात में दुनिया इकट्ठी होई, और अब दिन भर लोग बागने में मेड़ा हो जाओ देखो हू संजवाई किसी टाइम हुई जिस वक्त शीड़क से हो जाए जब कुश्ती हुए करे दस पांच बीस छोरेट गुथड़िया कु करने वाला ये कहां जार पहुंचता है कहा जा पहलाल बणियों कौन से बुटियाना को बासिंदा पीछे सु। मगर यहां बूंटोली रहे हमने भी देखो अब तो अब मरो हु पीछे तो बोटोली का बासन में हार बाकी धार धारी जावे जा कर दे जाए बाबू रामजीलाल का इतनों चढ़ाओ तहसील भी उसकी बात को माने हां साहब कुश्ती किसी टाइम हुई और अब ये पहलवान हाजो गया दुकान पे मसंद लगा के बैठो और हम जैसा खुशाम दे दस बीस आदमी और बैठा जब ये मेले के पहलवान के बाबूजी, बाबू जी ओ बाबू राम बिलाल जी हाँ भाई होने की एक बात हमारी कहा जब ये कह पहले अमरा को रणधीर हो अब तेरो इकबाल कुश्ती या दंगल में देख ले बाबू तू सुने ने लाम जिला ओ बाबू राम जिला जे तू दंगल में चल बैठे तो दस बीस छोरे थी गुथड़ा के कह रहा है दस बीस कुश्ती हो जा अच्छा। के उन्हें मियो तुम पे गुत्ते आम गुत्त आजी के ना खैर गुथना का घर तो दूर है ए पर इन को शौक है तो इसके भी क्या दर्द हो जो ताज अर्थना छात्रान को अर्थना दियो। इसके भी दर्द कौन क्या बाबू राम बिलाल के उन्हें कह रहे भाई तुम पे तो गुत्ते ना आया मियोद तो जे तुम कुश्ती देखो और कुश्ती लड़ो तो आप तो दंगल जोड़ने का वहां का मौका है कहां का जब ही भाई मैं कुश्ती देखूं ना ना दंगल में आऊं कुश्ती देखूं ना ना दंगल में आऊ भुटियाण गांव नमक बोटोली खाऊ सुनियो भाई मलझो अपना तम उजमा ले वो जोर कुश्ती हरसाणा में चल गुतो जासो हुए मुलख में सो यार आज तो कुश्ती लड़ने का मौका है तो तुम्हारा हरसाणा का है या क्या कुछ तो? क्या करोगे यहां अब साहब ये मेड़े के जो पहलवान ये, गुठने एक के ये सुस्त रहा छोड़े फिर तल्लाख दी कहने बाबू राम भाई हुए मुड़क में सोर दिन को यही अखाड़ो लेर अली को नाम कुछ पछाड़ो छत्री तो दस बीच है गांडू दुनिया लाख जो कोई हरसाण आंकू ना चले वाकू है तीन तीन तल्लाक उसके लिए भैया तीन तीन तल्लाक है जो कोई हटाणा ना चला जब ये मेले के जवान भला के भाई बाबू राम बिला ओ बाबूजी जी तो बड़ा गलत मौका पे अटकाई बात कैसे के बता आज ही तो कतल किरातर आज ही बूटो तो निको अभी हाथ भी तो बने? जो जो ये में पैंक ने, ने बांध के हैं। अब 10-20 ये हाथ भी हाथ हाँ लग और इन पैंकन पे मेले के जवान की निहा गई पहलवान के साहब बाबूराम जी डाली ये काम तो हो जाएगा मगर ऐसा है कहा भाई तुरंत मशोरों कद बने आज कत्ल की रात दंगल हरसाना में जोड़ दे पैंक नहीं तो सा अगर जे ये पैंक हमारो साथ देवे कुछ मदद करे तो यार कुश्ती तो हरसाना में चल गई जैसे इनने दुकान पे बाबू राम जीलाल के आगे ही लमज कहो पैंक नहीं सुनते उन्हें कह रही भाई क्या कह रहा हूं वो मेरे के जवानों क्या कह रहा हूं उन्हें कह भाई ऐसे बात के हमारे ऊपर मत दो हमारे ऊपर या बात मत दो क्यों हमने सिर पे पतरंग धरो बांध लो उनको सी पाग लपेट सिर पे पतरंग धरो बांध ले उनको बानो बान। मत को सिरदार नबी है उनको नाम रात दिना दौड़ा फिर उनको नाम एक पहर का बीच में भेड़ा हम भी कर देगा दो तम, तम, एक काम बस बस का है, हमारा बस का है के तो हम तो हम है, हमारा गांव के तो दुनिया हम कर देगा तो जितने ये पैंखा और ये एक तरफ करा हुआ एक चीज और ये आपस में बतलाया <laughs> जब ये कह के भाई बतला रीना पैंट छुटा गांव को जाओ हट्टी व माड़ी को नींब आजे वापस आओ सुनियो भाई मे हो अपनो ऐसो करियो डोड़ तोड़ मारो नीम पे हट्टी व माड़ी की हाँ रे भाई हर सना और चलो भी ऐसे जैसे मार वेर मे बात में, में दुनिया कहती तो आई आज जैसे चेहड़ो नीम पे जैसे उस सस जैसे ससबनी बिहान को खा के साथ बारह पाल चढ़ी आज तो इस तरीका और हर को चलो नहीं। और अब साहब ये अब ये डायरी और अब ये ये गांव और चला भाई ढोलक ताब बजे बजे बा जाती मांगल चेहरा बूटोली का बा चढ़ी भाव की नांगल दोनों जब चेहरी चिमरावली लेकर बासठ ठेको साथ आके पहुंचा मौज पर राजी हूं मुसलमान सब जा आ मौज पर का गांव आर पहुंचते हैं इनने आके साफ का रामा कृष्णा करी काम करी सब राजी होते मौज पर मैं हुक् पानी पीके और अब मौज पर साथ लेके रंगे हर सना को चला राजी मुसलमान सब जात पाए सा तीन ही राजी जोगी चढ़ा फकीर चढ़ावे मुलाकाजी चढ़ा ढोल की दिन की बात दोनों चेहरा चढ़ दिया संग में बास चार घड़ी पलक का बीच में पहुंच पहुंचगा ये हरसणा में जा हरसणा के करीब जा पहुंच जाते हैं नूसू हा सौरा जमाल पर हमदा को चेहड़ा सौराई जमाल पर और हमदा को बास गोर पहाड़ी साथ ले पहुंचगा ये हरसाणा के पास प्रे? आर सौराई जमाल पर हमदा का बास गोर पहाड़ी ये भी आर पहुंचते हैं इधर से आर ये गांव भी चढ़ा भाई चालम पर चढ़ दियो दीवली मुंडा खेड़ो हरसाणा आके खेत जुड़ो में उनको बेड़ो सभी कूड लो चढ़ दियो चढ़ा बड़े भूप चढ़ो हसन पर जोर सू चढ़ गो है जातना बिचगै जगड़ो ये गांव भी धर से चढ़ते हैं और साब हसन पर हरसाणा के सहारे हसन पर गांव में काजी मलक काजी मलक का मुल्ला इकट्ठा होके अपना हथियार पातिशु कहा नाता है काजी मलक का मंझार क्या आगे? और इन साहब जो कुछ इनके याद हो और इन कुछ पढ़ा लिखी पढ़ो वहां पढ़ के और जब इन भाई चलो भाई ख्वाजे साहब है जाकू धावे देश खलक ऐ पर कुछ मदद करे न दिन पे मेरी तो सुनियो काजी मलक हा काजी मलक का भी दिन का बहुत बड़ा नुमाइंदा हो बड़ा बुजुर्ग हो और आज दिन की बात है आज कुछ तुम भी मदद करो बाहर से आपको ढोक ढमाई देके और ये चलता हुआ धर्मजल, धर कुछ कहा नाग पहुंचता है उगरा सहीद उगरा सहीद को हरसाने के पास मंझार है जब ये हाथ जोड़ के कहता है वो उगरा पी ऐसा है कि ये मजहब की बात है और दिन की बात री करे कढ़ाई चाव और मलीदो खीर चाओ सुख है दीन को मेरी तू सुनियो उग्रा पीर। ए उग्रा पी भी कुछ और मदद करियो मना के और फिर आगे चला उग्रा पे सो चल दिया सिद्ध हुआ सब काम छल्ला और चहा मदार को हूँ भी न करो है सलाम मदार साहब का छाप करो जब मदार साहब के छल्ला पे आके सलाम करो और जब इनने कही भाई रानी तेरी मामल ने सेवा करी वाहू दियो पुत्र है पर तू बुजरख है दीन को कुछ तू करियो मदद मदार है मदार साहब तू भी दीन को बहुत बड़ो बुजरख हा और ये आज ऐसे बात है कुछ तू भी मदद करियो तमाम अपना दई देवतान को मना के ढोकढमाई दे के आ चला तो मोजपुर गांव पट्टी में ताजा खड़ा तमाम तो लोग बाघ हरसाणा को चला अब साहब बगैर आदमी तो बताओ गश्त कैसे फिस जैसे तामकन पे दरा लग रहा ढीन का नारा लग रहा हाँ साहब बगैर आदमी बगैर उठाए और अब ताज यो दो हाथ अपने आप हरसाणा सरको, मुकाम को मुकाम पर और कोई बस पे भार मुकामी वी कोलो जारत चली सरक गई दो हाथ हल्ला करी हुसैन ने भाई ये झूठी ना है बात ये झूठी बात नहीं है जो ताज दो हाथ अपने आप सर तो ये बात हो रही साहब सिरक एक ढोलक एक ताशो ऐ पर धोक धोक में सुर कैर में सुवेक जोड़े कितनी टामकन पे दरा पड़ रहा है कितनी दुनिया चढ़ रही है भाई ढोलक ताशा बजे बजे आज बेगी बाजा जैसे पोखर को स्नान ब्रिज को चढ़ो राजा सभी कु चढ़ दियो चढ़ो हसा बोलार लेके नाम सुबहान को जब ये चढ़ा है नीम में जार और जब ये नीम में जाके चढ़ा जैसे नीम में चा हम हाँ जवाबता के लिए और इंतजाम के लिए और अलवर से हो महाराज की पहचान जाल पहुंची चढ़ दो से आदमी गया ढाई से जवान गया या तीन से गया मैं हतार गड़ाम गड़ाम गड़ाम गड़ामी में सु मालि ने हरबो भरो झूंटो भर लियो तो पलटना तो तो पहुंची महाराज की लग्गा हूं जादना बिंदुकन का कोत बिंदुकन का कोत है अब साफ गंडी बार धसे तो कैसो धसे यार एक मौज पर को सूरत को भोरो एक जोड़ा खेड़ा को उमरा और इनका तड़वान के नीचे से भूढ़ी जो लिकली वह पलटने और इनका तड़वा खुला भगड़ को बाई दंगल में फेंटो पड़ो ऐसो ऐसा खेत छोड़ के भाग चलो जोड़ा खेड़ा को उमरा और ई भगो जैसे खुला उखड़ा के पीछे भाली लगा पर को को भूरो ऐसे जैसे दूध बिलोती बियर निहेड़ी कांपे ऐसे हलहली लगे शरीर हम मर्द कौन साल की बास को और खुदा बकर, जग रूप को बिन्नी या सवाई को ता दू सवाई जाने अपने साल की बास का दादो हाँ जा पकड़ो को। कौ को भूरा को, अगर असो दल चढ़ा निमटे कोई सूर और पूरो, पूरोपन लगो दल में जाद ना को निहड़ की जुकाम जब ये खुदा बकस के रूरा हाँ तेरी ऐसी क्यों क्या बात है खान कहा हम सु खाए गो तुम्हें कोई हम तो तेरे साथ हैं तू कि थरथल खाया है खुदा बकस जगरूप को भोरा वाड़ी तुकाई को घबरा ये बिना बात ही मर रो और घबरा रोए जबी भूरो बोले रहे ओ भाई ओ लाला खुदा बकस का ये सिहरा के मत मरवा दियो कहा बात है तुम्हें पता भी कहा गांव कहा काम हो रो है हटाणा में कहा हो रो पलटन पहुंची आए पड़ो ही नाजम थाणु हंसारायर रह गो खेत वही हरणु लट आ पहुंची महाराज की पड़ो हिना जमथाणो टापू सा का बीच में बीरा ही आगो है आ गो हर आज तो हर साणो का बीच में आ गोलरा भूरत पागल देख अपना दीन पे अपना मजहब पे अपना पे मर जाएगा तो ऐसे पीरी पा जाएंगा कैसे जंग जुड़े भारत मढे दुनिया कहती तो आई हर आके गोर पीरी है उगराने जैसे उग्रो सहित पीरी पालो पड़ो है ऐसे अपना वहां पे मर जाएगा तो ऐसे पीरी पा जाएंगे जब भूरो बोलोगे भाई जा ये पीरी पानी जो पाल हो हम तो बिना पीरी दिखा इनका इनका तड़वाहा जो वो खड़क जैसे इनकी आर साफ नीच लो पेंट और इनकी दुनिया ने मसकड़ी बनाई कुछ ओ हो हट शायर का पान में फेंट हुई जापट शायर ने अपनी अकल बंदी अक्लबंदी सुनी निगा और फिर दल का ये आगे राखा कारगनिया भाई चढ़ो बोझ पर गांव चढ़ो भूरो अगवानी चढ़ो बोझ पर गांव चढ़ो भूरो अगवानी शीतल जोगी चढ़ो देश मुल कन्या जानी याको दूर दूर तक ना हुई कमर कहानी या डाल आके ना करो कोई मत ना पैंकन में से जो और फिरे जब भौरे पैकन सुहागे चले दे भाव जाकर पहुंचा नीम पे भूरो जात ना भोपाली उमरा ओझे दल का यही राख दी और ये तीनों का तीनों नीम पे जा पहुंचते जैसे ये जा पहुंचा आ, मेव की लड़ाई है मारे थोड़ो मिचावे घड़ो और अब साहब जो है पुलिस का और पर्यटन का जो नाजम थानेदार जो जवाबता के लिए गया इनका तोड़ा उखड़ा के तेरी बहण की जाने ये तो कितना भी चढ़ जाए और ये साहब के तो जवाबता के लिए पहरा प्या और ये तो साबित भी तो हट आप साहब मेव की लड़ाइये आदमी मारे कमरो जाता है रोड़ लोड़ के मारे और इनका तो तड़वा खड़का मुंशी मुंसप गुड़गया गुड़गो थानेदार मुंशी मुंसप गुड़गयो गुडगो थानेदार पलटन का दे गई जादना हूं चढ़ा मेव लड़का और अब साहब इतवित हट हाँ जाता जैसे नीम में और अब ये चढ़ा कह मे का बेटा और अब नीम पे कुरहाड़ो बाजो <coughs> जंगल कुमार भगा बहरू हट को दूर बजो कुरहाड़ो नीम पे किचकू जाने उड़गी है तेल सिंदूर जो करामात धाव ना कर रहा है तेल सिंदूर गिर करामात को पतो भी न साहब अब मेव का बेटा ने क्या काम करो ये चढ़ा मेवन ने जबरी करी ने हाथ लिया हथियार ऐ पर लेके नाम रसूल को जब ये चढ़ा है नीम में जा जाब जाके तो कौन मौज पर कुछ जोगी हार नटकी की के खेल के पड़ा में जाता है तो सिर्फ आधी का रात का तो बारह बजते हैं और सिर्फ डाड़ा में सात चोट चांटी हो पर यानी कुरहाड़ी को डाड़ा के ऐड देखेगी बारह बजकर रात का ना हो प्रभात डाड़ो कट नीचे पड़ो जबिया में चोट लगी है सात सात चोटन में डाल सही और अब दुनिया टूट के पड़ी जो तुलसा की डाल बना रखी और पत्ता ने शेंक ने डाली ने दुनिया हाथ ने हाथ लेकिन डाल छोड़ दी एक पत्तो एक डाल नहीं छोड़ी डाला और अब ये चटा काट कोट के डाला भाई माड़ी की तुलसा कटी जीव हुआ सुखचेद हैटा आया बगज के बोली किनो है द्रिया आर है जो बोलता हुआ, अपना अपना घन को लोग बात आते हैं तो साहब ये बात कटा डाड़ा के ओर पास पलटन का जवान पुलिस का जवान वाई तरह उसके ओढ़ पास पहरा पे खड़ा हो जाते हैं इसकी गाड़ी पे ड्राइवर कौन मुस्लिम ने सोचे कि भाई ऐसे ना हो कदी डाड़ू नहीं कटा हुआ अरे ड्राइवर ने गाड़ी मारी कर ले करती हुई हार या बगड़ कचरा के निकल के बड़ो मेर को बड़ो बड़ोदा मेर सु जब गाड़ी दी पीपल खेड़ा में के निकल के गहर कर बेदुका में के निकल गोमगढ़ का चौपड़ा पे गाड़ी जा खड़ी कर लिया कर ले ड्राइवर ने हो कर रहे बोला भाई ये कस्बा कौन सा केजी के जी गोविंदगढ़ ड्राइवर आना तो लक्ष्मणगढ़ थार में क्यों क्यों आया आजी के साथ के समय में मुझे तो मालूम नहीं पड़ी आओ बैठो अब चले और फिर गाड़ी स्टार्ट कर और फिर गाड़ी मारी कार जालू की का चौराव पे के लीकड़ के हार लछमनगढ़ में के ली के सजन परी ये गांव है हरसणा के बीच बीचमंगल के बीच सदन परी का बंद का बड्ढा में जी गाड़ी नुकसान कुछ ना हो अब मुक्ति व चौकलैंड से फिरावे ऐपर साबक गाढ़ी निकाल के ना नहा क्योंकि मुसलमान डले लो टेम उकारो कैसी ना होकर दाड़ा नहीं कटा हुआ टैम उ जे करनेल पहुंच गो तो जाते जाते ही फेर कहु कम दीप कितना मरे अब साहब कदिजे देखे कदी पैयान की फूंके देखे कदी किसान देखे मगर वो गड्ढा में से निका नहीं गाड़ी उन्होंने कर बताई जा ये तो जो गाड़ी नहीं हो रही क्या चक्कर पड़ेगा क्या कितना नुकसान होगा गाड़ी अरे तो भाई देखो ऐसा ना हो यार कदी वहां कोई और बात हो जावे भाई इसको तो लिखा उन्हें कहे तो करूं गाड़ी जंप ही नहीं दे रही ये तो स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी क्या वजह? मैंने कहा करनेल साहब आप यहाँ गाड़ी में बैठा रहो और एक छोटा सा गांव करीब ही है सजनपरी मैं इसमें से दो चार पांच जवान बुला के लाऊ आदमी कम से कम एक ये गड्ढा नष्ट निकाले जाओ अब साहब डलिय करनेल गाड़ी में बिठा के ई सजनपरी गांव में बड़ा और तो लोग बाघ छड़ा था, छोरा बड़ा बूढ़ा सा दो चार दस पाँच जागरूक को पेड़ा और इनके पेड़ और आस्ते आस्ते पूछने को को भाई डाड़ा कटगा डाड़ा कटा नहीं ये सजन परी का मे बोल रहा क्या भाई तो लो हाथ जोड़े तू कहा बवा ले हम तो रोटी मेहरी खा के अपने घरे लौटा पड़ा हमने कोई पता तो ना डाड़ा फाड़ा कहीं को का। का डालो अरे यार तू रोड क्यों मचाती यहां गाड़ी में साहब बैठा हुआ है सच बताओ मैं भी मुसलमान हूं मैं तय उड़ा कटा के नहीं कि नबादक चाहे तू तो मुसलमान हुए चाहे हिंदू हुए भाई हमने पता ना डाड़ा फाड़ा और ये हकीकत में बिचारा गया बिना से यार हाँ तुम बिचारती हो तो? तुम अरे भाई मैं तो ये पूछ रहा हूँ अगर ये डाड़ा काट का हो तो बता कि देख यार धुओं को मत कर दियो भाई तू अरे यार क्या ऐसा आदमी मुझ पर कसम खवा लियो कहता साहब डाड़ा तो काट कोट के दुनिया पहुंच गई पांच पांच गो तीन तीन गो जगा के तो बहाना जाएगा दो चार पांच आदमी बस बस हाथ लगा देना देना ले ले ले ले कर देना, बस वो बात चल अब दो पांच ने जगा रही देखो अब बात निकालनी तो ही नहीं कोई गाड़ी निकलने आ रही गई कर उनके जिम्मे यहां से इस काम में से दो चार पांच आदमी बुला के लाया हूं आओ बैठो और अब मुझे पुर्जा भी पा गया गाड़ी का अब उड़ो खटगुन पुरजो और अब याने साब स्टार्ट करके फटू गड्ढा में अभियान हर समू गाड़ी दे जैसे गाड़ी का लाइट गाड़ी को हाथ सुनो थानेदार नाजम पर्यटन के जान प्लस वाले साफ साफ पहरा पे डाड़ा के बोल पास खड़ा होगा भाई वाजय सिंह महाराज को हुक्म दियो है कम कटकटो हा कम जब आप पहुंचो है करने पहुंच। इसने आके मोखा देखा कटका कर नाजम थानेदार और ये पलटन के जवान पुलिस ये जितना महकमा है सब यहीं थे हाँ के सब सबका सब यही ओहो बड़ा था बड़ा ताजु की बात है इतना महकमा होते हुए और फिर डाड़ा कटगा हाँ के सब कटे सच बताओ भाई कितने आदमी थे मे के जब उस इस डाड़ा पे चढ़ाई करी ये डाड़ा कटा बोने के कर्नैल साहब जहां तक रात के समय में हमारी निगाह आंखों का लाइट गई निघा गई तक हमें तो हो, देखे बेनता हाँ के जी कोई ना, ठीक, अच्छा भाई खैर दुनिया तो बहुत बेनता तादाद में भेड़ी हुई मगर एक बात नहीं करी तुमने भाई पलटन के जवान आजम थाने दारो तुमको शर्म और तुमको गेट आने चाहिए क्या भाई नाज हम थाने दार हो अमर समझो खैर सुन पलटन का जवान हो तुमने क्यों ना किया फिर जिस वक्त ऐसा चांद से ऐसा मुखायक तुमने खैर क्यों नहीं खोला पलटन का जवान हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कर्नल साफ सती के इसमें दो रान नहीं मगर एक बात बताओ आप अलवर बैठा हम हर साने पर क्या आपने हमारे लिए लिख के दे दिया का? हम नो कर सरकार का न लगाता देर है पर बिन अफसर के हुक्म बिन बता हम कैसे कर दे फेर क्या आपने हमारे लिखित में दे दिया किसके ऑर्डर से फेर करता बताओ अगर जे आपने हमारे लिखित में दे दिया हो और जब हम फेर नहीं करता जब हम कानून में आप अलवर बैठा हम हरसाणा में बताओ जी हम किसके ऑर्डर से फेर करता अब करने कानून में आ? बिल्कुल सही तुम्हारी कोई गलती जब भी कहता है अच्छा भाई ड्राइवर कनेल ए, मैं जानता हूं जो भी एक गलती गद्दारी हुई है जो बहन तेरी हुई है धोखो करो तेरो में कैसे करूं ईमान तने मोहटर तेनालीवर तू निकलो है न जो भी कुछ ये गलती और जो भी कुछ किया है जितने किया है डरा नहीं करता है। क्यों के आना तो लक्ष्मणगढ़ को था और गोमगढ़ में मोट जा करी थी। क्या ड्राइवर हाथ जोड़ते हुए घाट लेता है। हे कर्नैल साहब रात के समय में मुझे तो मालूम नहीं पड़ी कहें सुनो साहब करैल जी हम भी नमक आपको खाए मैंने जड़ी उलांडी रात की वो मोलू खबर पड़ी है रात के समय में करनेल साहब जाने क्या जड़ी उलांड का क्या नहीं उलांड का मुझे तो यही मालूम नहीं पड़ी कि गोमगढ़ का चौपड़ा है अक्सर दिन परी का बैठा बंद का मुझे तो मालूम नहीं ठीक है देखा जाएगा तमाम आज बस्ती कोई खट्टा करता है करने को और अब साहब खट्टी करके आप बड़ी धूमधाम के साथ गाजा बाजा से रफ्ताजान की गश्तरा गाजना के, के और तमाम महकमा अलवर को ले जाता वाह हा कम कर नैल ने देनी गिराज ठंडा करके ताज या हा कम जब अलवर को जामाम महकमा को ले जाता तमाम महकमा सामने खड़ा करने लगे अच्छा भाई अब ऐसा है ऐसा करना है जैसा बिल्लायत महाराजे आया है तार बिल्लायत महाराजे हंसू आया है तार जितना हर्षाण हाकम पड़ा सबन को जाने दीनों है पता क्या पलटन का जवान क्या पुलिस का क्या नाजम क्या थानेदार तमाम एक तमिष्ट इस सबन की और इनने उड़दी उड़दी मांग ली चलो भाई अब तक तुमने नौकरी कर ली अब नौकरी नहीं चलो बैठो अपने घर बेचारा बर्खास्त कर लिया फिरती फिरते नहीं कहा कौन सा ड्राइवर साहब करने अच्छा बेटा तो अब तेरे लिए ये इनाम है कहा दे तू जुर्माना का पांच सौ पाँच सौ जुर्माना का कर दे तु जुर्मा का पांच से और दिन के दिन साठ दो महीने की सजा पांच सौ रुपए जुर्माना दे तु जुर्माना का पांच से और कह दिन साठ अब घर बैठो आपके जाब भी नाव दियो है जुर्माना का अदा कर दो महीने की सजा आ अपने घर बैठ तुझे ड्राइवर नहीं करवानी चाहिए अब बेचारा ने तो सु मोसू करके पांच रुपए जुर्माना का अदा दो महीने की सजा कर और अपने साहब नौकरी छोड़ दी कर ले ड्राइवर हे तो ये बात और साहब जो लिछवनगढ़ को संपत्त को फूलू ओ ओढ़ी बात फेंक दे कर लिख्मनगढ़ कस्बो बाम बढ़िया तमाम लोग बाग इसकी सहन करेगा अब साहब सजवाई की तय बाजार पर चलो जाए। तो बड़ा बड़ा आदमी दस पांच एक जगह बैठे बैठे बतला रजन जाके रामा कृष्णा जब इस संपत को फुल फूलगढ़ को मेव के है अरे भाई सेठ लोग हाँ ही के भाई माड़ी कहे बाजार में की बट के बोले नांगड़ में बहरू पड़ो तुलसा की ठोकर में डोले ओ भाई ये तुलसा की डाल बना रखी और भैरू जी जो आने बनाये हूं वो बूटुल घाटी में बदराला, ठीक जब ये कहता है कौन फूल वो ओ भाइयों, मेवन ने जब रिकारी काटी माड़ी की ना जो डाल ही हमने दी श्रद्धा में ताने के यार अब माड़ी भी कोई उचक के बोलेगा काश मेवर क्या ऐसे नाची जबी फूलू चलोगो जब ये आपस में बतलाया क्या यार फलाना क्या होने के देखो भाई दरिया में रहो मगर मत सुबे। वड़ी का जीण दे भारि छो तो, ओ भैया ऐसे करो कैसे ये बाणी बोलियो बाम्हण बढ़िया सातु जात कस्बा पे गालब हुयो फूल हाँ। जब आवे गो इसके खिलाफ और नजर दियो भाई जब भले ही काबू आ जाने यू से ना जीण और अब साहब या पे महजर हो जो दियो कस्बा ने मेयर के अलावा तमाम हिंदू लोग भाई कस्बा ने महज़र दियो झोंटा दिया बयान संपत को फूल फूलू चढ़ो हाकम दे ढाई से जो करनेल साहब अपने घरे ढाई से जवान को रोटी खुआ के और जब ही फूल हर सणा को लेके गया जब यह डाला कटा क्यों भाई फूल तेने ऐसा किया और या के ऊपर पांच सौ रुपये जुर्माना कर पांच सौ रुपया बाद जब चांदी को रुपयो कर्म के रुपया मार हो तो जाए ओ साहब कर ना देखी नीमड़ी मेरी हाकम जे छाणे हाथ जोड़ फूलू कहे हाकम में ना गो हरसणे हर साहब मैंने तो हरसणा की छिकल भी ना देखी और हकीकत में बिचारो गो बिना हुई ए पर परवान तू तो मजाक जो करी ने उनके ऊपर उसके खिलाफ मैचर दिए हूं और नहीं साहब में तो हरसाना किसी भी नहीं देखे नए झूठ बोलता पांच सौ रुपये जुर्माना का दाखा अब साहब अपनों गहड़ों गोठी धर के सुमो मोसू करके यानी पांच सौ रुपये जुर्माना का दे दिया अपनो पिंडिया ने छड़ा और अब लक्ष्मणगढ़ में भी उनकी पेशी ही लिश्मनगढ़ के बीच लगी मन की पेशी कराओ दूर जरूरत है वाह कम कर नेल ने लियो सब भेद हुई इक्कीस तो, की की इक तो जुडिसल भेद दिया चौवन मुलजम किया जाता इनकी तारीख आपने जाम ने देखे चौवन आशा में है जो <क्षण> बोली किशन की कैच करा खाली जुर्माना तुमने हुक्म कराओ हो तुम बड़ा माना जिनकी बोली बुल गई उनकी अल्लाह रखे खैर भाई बेड़ी तो उनकी झड़ी जो वे छुटा है जामनी देर जो छूटा आ उनकी तारीख लग दी अब मंगली मेहर की लक्ष्मणगढ़ में पीसी नाल पे घोषणा खाए मंगली मेहर ने कोई जाने आदमी से जरियो जेक लगा के फट्टी मुकदम अलवर हो जो पहुंचा दी अलवर उठा के धर दी बोलो किले मुकदमा अलवर कर अब 21 तो जुडिशल में सजा में चौवन तारीख शादे बिचारा कान हरसाणा को चुनियो बाबड़ कहा ना तो अलवर को में आर मजिस्ट्रेट के ने रिश्तेदार मिश्री लाल कौन सुबड़े और ऊंचा के जाने पड़े कौन ने जाने चुम हो भाई एक काम कर कहा मिश्री लाल जी हां जी इतना काम कर कहा भाई मेरे मरी ना हुए जी जाए हट्टी माड़ी टी को दूंगा भेद धर्म की कन्या पाड़ी बेटी दूधन माल धनमाल दू नेक नेत के संग धर्म बिहा ऐसो करूं को ढी मैं ना लगन दूंगा अंक मिश्री लाल मैं आपका लड़का के लिए अपनी लड़के दूंगा पर इस केस में ऐसा है कि ये माड़ी जीत जावे और मे बरी नाम होना चाहिए जब मिश्री लाल कहकर वह भाई जी वाह फिक्र करो तुम मेरो समी बनो बहुत सदेगा काज मे मरी ना होएगा इनपे तो गुस्से है महाराज इनपे तो महाराज गुस्से है ये कैसे मरी हो सकते हैं नहीं हो सकते उन्हें कह तो साफ आप साफ अब ये बेचारा तारीख है साथ जब वो तारीख का दिन नजीक आ जाओ मंगली मेहर एक दिन पहले गयो अलवर को भाई अपना वकील वकील ए, अपना कैसे रिश्तेदार विश्तेदार बना और जासू क्या रहे मुकदमा अभी एक दिन पहले जाके और इस शराय में डटो दिन निकलो और ई कचड़ीन लु गयो जान ना कि तारीख अब या मंगली मेहर को तो अदालत को जानो हु कचड़ीन को और या मिश्री डाल को कचड़ी मिश्री कर दोनों सह पेट भर जाऊ कहता तब है कौन हरसाना को चुमन साहुकार चुमन चुनियो बाम अरे मंगली में है भैया डाल आलू काट के मन में हुय खुशाल आगे चले ने अपील में मेरो समझी है मिश्री आगे चला आज खबर पड़ेगी खैर ये तो हमने खबर ना पड़ेगी तेने मुकदमा उठा के रलवर धर दियो पर आगे चल ही भी तो लू मैंने नाड़ नाड़ गड्ढो खोद दियो अपील में मेरो समझिए है लाल अब मालूम पड़ेगी चला जब भी मंगली मेहर बोले कि यार सजाई तो होगी सजा स्वागत तो हाथ दे ऐ पर ये एक बात ना जजेगा कहा जाद ना जंगल तून को मारी भगा साथी ऐ पर मंगली कहे अपील मै सरा तो सुना हुई तात जाद ना कुछ तो ना हुई और अब ताती ना हुई मर हुएगी तो सजा ही नहीं कहा करे को सजा करेगी हाँ जाएगी चले हार साहब साहब इतना ही में क्यों ना हुआ के महाराज बिलाट सुवाना के टाइम हो जाती और वो महाराज मिलात से आया तारीख इनकी लगी रही और हो इसने कहा चौवन आशा में बराबर बराबर बराबर खड़े जब कौन कहता है करनेल साहब मजिदे हो भैया आज मुझे मे की मुसलमानों की सच्चाई देख रही है बिरलायत महाराज वालू आना ही को चाओ जो वे दे के छोटा जाम न्यून की ओजो हुई है बुलाओ जो तारीख पे बुलाव होती है उनकी चौवनाशा मीन हो भाई जवान आज मुझे मुसलमानों की सच्चाई देखनी है आज मेरा हाथ में कलम है मैं अपने हाथ से उनको बरी करता हूं आज कलम से मगर मेरे लिए एक बात बताओ कौन सी है कोई सांचो आदमी जो कोई सांची बात बताए इतने कन का बीच में आज मैं बरी करूंगा भाई आज जो मेरे लिए सांची बात बता दिएगा मैं अपनी कलम से आज रिहाई कर दूंगा और उससे मरी कर दूंगा सच बताओ के ये डाला कैसे कैसे कटा कौन कौन की गलती है किस किस ने इसमें सहयोग लिया एक हरसाना को दूसरा मुहल्ला को गोत सिंगल और गर इटके साहब मजिस्ट्रेट के आगे हाथ जोड़िएगा महाराज अगर जो कोई सांची बात बता देगा तो आप यहाँ कर देगा क्या हो? जब यानी नहीं कान ने गूंगा हे महाराज पैंकन की दावत करी बुलवायो सब देश पैंकन की दावत करी बुलवायो सब देश दस्तखत मंगली महर का हाकम मैं कल करूंगा जो ये हमारा गांव का मंगली महर है जो बाद मर रहा है इसने पैकन की दावत करी अपने घर खर्चा उठाते और जब इसने पैंकन के हतम तमाम एरिया का मेो बुलवाया और जब ये डाटा जो कल और बाकी की बात है उनको सामने कल पेश करूंगा बस सरकार को तो इतना रुचिश चाहिए फट पैट पकड़ लिए ठीक है तमाम लोग बाग जो खड़ा है तमाम डाढ़ के नीचे आएंगे रूंगा तेरी ऐसी तेसी करूंगा मेरा जो तो या बात है कह कौन ना दे कौन ना पर सिंगल का का ये काम देते हैं कहा सिंगल ने तो ये काम करा दुनिया कौन सा भाई ये सिंगल का काम की किलाल छुड़ाई अब उसके लिए नाम ये सिंगल का काम रौन की लाल छुड़ाई ये सिंगल का काम मार खिराट बन जाए ये सिंगल का काम पहन कोतल चढ़वाई ये सिंगल का काम मराने दान करो है ये सेंगल का काम मेघ मूल भात मरो है। ये सिंगल का काम ढोल जब हीरा नरको सीकरी भरो सेंगल का घर को गंगा ने चुगली करी नहीं वे सभी भरी हो जाए तेरी कुछ तो नसल में फर्क है गुंगा वाड़ी तू असली सींगल ना है सरा असली सींगल जरा कुछ नसल में जित्वा जता गूंगा ने चुगली करी साथ